शिव पुराण रुद्र संहिता ब्रह्मा जी कहते हैं मुने काम अपने साथी वसंत आदि को लेकर वहां पहुंचा उसने भगवान शिव पर अपने बाण चलाए तब शंकर जी के मन में पार्वती के प्रति आकर्षण होने लगा और उनका धैर्य छूटने लगा अपने धैर्य का ह्रास होता देख महायोगी महेश्वर अत्यंत विस्मित हो मन ही मन इस प्रकार चिंतन करने लगे शिव बोले मैं तो उत्तम तपस्या कर रहा था उसमें विघ्न कैसे आ गए किस कुकर्मी ने यहाँ मेरे चित्त में विकार पैदा कर दिया इस तरह विचार करके सत्पुरुषों के आश्रयदाता महान योगी परमेश्वर शिव शंका युक्त हो संपूर्ण दिशाओं की ओर देखने लगे इसी समय वाम भाग में बाण खींचे खड़े हुए काम पर उनकी दृष्टि पड़ी वह मूल मदन अपनी शक्ति के घमंड में आकर पुनः अपना बाण छोड़ना ही चाहता था नारद इस अवस्था में काम पर दृष्टि पड़ते ही परमात्मा गिरीश को तत्काल रोष चढ़ आया उन्हें उधर आकाश में बाण सहित धनुष लिए खड़े हुए काम ने भगवान शंकर पर अपना अमोघ अस्त्र छोड़ दिया जिसका निवारण करना बहुत कठिन था परंतु परमात्मा शिव पर वह अमोघ अस्त्र भी मोघ व्यर्थ हो गया कुपित हुए परमेश्वर के पास जाते ही शांत हो गया भगवान शिव पर अपने अस्त्र के व्यर्थ हो जाने पर काम को बड़ा भय हुआ भगवान मृत्युंजय को सामने देखकर वह कांप उठा और इंद्र आदि समस्त देवताओं का स्मरण करने लगा मुनिष्रेष्ठ अपना प्रयास निष्फल हो जाने पर काम भय से व्याकुल हो उठा था मुनीश्वर कामदेव के स्मरण करने पर वे इंद्र आदि सब देवता वहां आ पहुंचे और शंभु को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे देवता स्तुति कर ही रहे थे कि कुपित हुए भगवान हर के ललाट के मध्य भाग में स्थित तृतीय नेत्र से बड़ी भारी आग तत्काल प्रकट होकर निकली उसकी ज्वालाएं ऊपर की ओर उठ रही थी वह आग धू धू करके जलने लगी उसकी प्रभा प्रलयाग्न के समान जान पड़ती थी वह आग तुरंत ही आकाश में उछली और पृथ्वी पर गिर पड़ी फिर अपने चारों ओर चक्कर काटती हुई धरा धरासायनी हो गई साधो भगवान क्षमा कीजिए क्षमा कीजिए यह बात जब तक देवताओं के मुख से निकले तब तक ही उस आग ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया उस वीर कामदेव के मारे जाने पर देवताओं को बड़ा दुख हुआ वे व्याकुल हो हाय क्या हुआ ऐसा कह कह जोर जोर जो से चित्कार करते हुए रोडे बिलखने लगे उस समय विकृतचित्त हुई पार्वती का सारा शरीर सफ़ेद पड़ गया कांटो तो खून नहीं वे सखियों के साथ ले अपने भवन को चली गई कामदेव के चल जल जाने पर रती वहाँ एक क्षण तक अचेत पड़ी रही पति की मृत्यु के दुख से वह इस तरह पड़ी थी मानो मर गई हो थोड़ी देर में जब होश हुआ तब अत्यंत व्याकुल हो रती उस समय तरह तरह की बातें कहकर गिलाप करने लगी रति बोली हाय मैं क्या करूं कहां जाऊं देवताओं ने यह क्या किया मेरे उदंड स्वामी को बुलाकर नष्ट करा दिया हाय हाय नाथ स्मर स्वामिन प्राणप्रिय प्रिय मुझे सुख देने वाले प्रियतम हा प्रणनाथ यह यह यह क्या हो गया ब्रह्मा जी कहते हैं नारद इस प्रकार रोती बिलकती और अनेक प्रकार की बातें कहती हुई रति हाथ पैर पटकने और अपने सिर के बालों को नोचने लगी। उस समय उसका विलाप सुनकर वहाँ रहने वाले समस्त वनवासी जीव तथा वृक्ष आदि स्थावर प्राणी भी बहुत दुखी हो गए इसी बीच में इंद्र आदि संपूर्ण देवता महादेव जी का स्मरण करते हुए रति को आश्वासन दे इस प्रकार बोले